माक्ष स्थिरैरंगुवागुशस्तनूसम मा देवहित जयु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पुषा विश्वेद स्वस्ति नाक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिदा ओ शाति शांति शांति शंकर शांति शंकरचार्यं केशव बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम वदव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नमः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 चार्य पिप्पला जी से सत्यकाम ने ओंकार उपासना का फल क्या होगा इत्याकारक प्रश्न किया उसका उत्तर दिया जा रहा है आचार्य पिप्पला के द्वारा आदि कंडिकाओं से द्वितीय कंडिका के पूर्वार्ध की व्याख्या भाष्य में हो गई है और उत्तरार्ध की व्याख्या होनी है पूर्वार्ध तक की चर्चा भाष्य में हम लोग कर चुके हैं तस्मा पर अच ब्रह्म यदि उपचर्य यहाँ तक जो द्वितीय कंडिका का पूर्वार्ध है उसकी व्याख्या भाष्य में है ओंकार और परापर ब्रह्म के वाचक आधारित तत्शब्द का जो समानाधिकरण प्रयोग है वह गौण एकत्वर्थम है मुख्य एकत्वर्थ नहीं और ओंकार के साथ परब्रह्म तथा अपरब्रह्म का अभेद उपचार किया जा रहा है यानी अभेद रूप से गौण व्यवहार किया जा रहा है क्यों तो उसमें हेतु बताया गया ओंकार परब्रह्म तथा अपरब्रह्म का प्रतीक होने से तस्मात यहां तस्मात शब्द का अर्थ ओंकार से परापर ब्रह्म प्रतीकवात ये है ओंकार परापर ब्रह्म का प्रतीक होने के कारण जो परब्रह्म तथा अपर है तद उभयात्मक ओंकार है अब इस ओंकार की उपासना से उपासक ओंकार जिन परापर ब्रह्म का प्रतीक है उन परापर ब्रह्मों में से किसी एक का लाभ प्राप्त करता है ये उत्तरार्ध में फल बताया जा रहा है ओंकार उपासना का तो तस्मात एवं विद्वान इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए तो तस्मात्म विद्वान इसका कोई अवतरण नहीं है टीका में तो तस्मात्म विद्वान येते नैव आत्म्राति साधन ओंकार परम अपरम वा अन्वेति ब्रह्म अनुगच्छति तो इसमें का अर्थ अर्थीकाने किया प्रतीकवात तस्मात् अर्थ है ओंकार प्रतीक होने से एवं विद्वान का अर्थ करते हैं टीकाकार कि की ब्रह्मत्वा इति विद्वान एवं इद्वान इसमें एवं शब्द का अर्थ है मैंने पंचमी अंत होना चाहिए था ब्रह्म अर्वात ऐसा और ब्रह्म ये प्रथमा तो ब्रहत्वात तो ब्रह्म अर्वात यानी ओंकार ब्रह्म से अभिन्नतया व्यवहार योग्य होने से जो ब्रह्म अरहम इसमें होनी चाहिए पंचमी ब्रह्म अर्वात ये पूर्व में होना चाहिए और फिर ब्रह्म ऐसा सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि अत्र ब्रह्म अर्वात ब्रह्म इति पाठो पाठोपेक्षित प्रतिभाति ऐसा लगाना कि यहाँ पर प्रूफ देखने वाले के गलती से ऐसा पाठ छपा है उस समय और फिर ऐसा ही चला आ रहा है लेकिन टिप्पणीकार कार कहते हैं कि होना चाहिए ब्रह्मारहत्वात ब्रह्मत्वत्वात ब्रह्म ओंकार में ब्रह्मत्व की अर्हता यानी योग्यता क्यों तो ब्रह्म का प्रतीक होने से हा हा हा अर्वात तो इसमें ओ, पन, त, द के पहले होना था अर्वात और तो भी होना चाहिए था त्वात के पहले अर्थत्ता ऐसे ब्रह्म ब्रह्म तो ब्रह्मत्वाहत्वाद ब्रह्म ऐसा पाठ होना चाहिए ऐसा प्रतीत होता है अथवा कहते हैं ब्रह्म प्रतीकवाद ब्रह्म इति वाठ अपेक्षित टिप्पणी में ही या तो ब्रह्मत्वाद ब्रह्म ये पाठ होता या ब्रह्म प्रतीकवाद ब्रह्म ऐसा पाठ होता तो तस्मात एवं विद्वान जो भाष्य है इसका अर्थ निकलेगा तस्मात का ब्रह्मत्व ओंकार ब्रह्मत्व अर् होने से या ब्रह्म ये तस्मात एवं विद्वान में जो तस्मात् पंचमेंत पद है उसका अर्थ निकलेगा जो सात नंबर टिपने में पंचमेन्त पद प्रयोग किया है वह तस्मात पद के अर्थ के रूप में ही प्रयोग किया तो भाष्यस्थ तस्मात एवं विद्वान इस वाक्य में जो तस्मात पद है उसका अर्थ है ब्रह्मत या ब्रह्म ओंकारस्य ऊपर से जोर देना ओंकार ब्रह्म का प्रतीक होने से या ब्रह्मत्व अरह होने से एवं विद्वान का अर्थ करते हैं कि ओंकार ब्रह्म है ब्रह्मत्व अरह होने से ब्रह्म है और ब्रह्मत्व अर्हत्व में हेतु होगा ब्रह्म प्रतीकत्व तो इस प्रकार ब्रह्म का प्रतीक होने से ओंकार ब्रह्म है ऐसा जानने वाला जो उपासक है वो क्या करता है यानी ओंकार की ब्रह्म रूप से उपासना करता है सीधा अर्थ निकला ओंकार ब्रह्म का प्रतीक होने से उस प्रतीक रूप ओंकार की ही ब्रह्म रूप से उपासना करता है जो उपासक वह ओंकार की उपासना है कैसे तो ते नहीं व ये जो मूल में है यहाँ पर टीकाकार लिखते हैं हाँ, ये ते नहीं ये ते नहीं व यहाँ पर आयतने न आलंबने न ये दो पद आयतने न तो मूल में है ही है ये तेन व आयतने न एक तरम अनवीति इसमें आयतने न पंचमी अंत है नृतीयांत आयतने न तृतीय तो ये जो आयतनेन पद है ये भाष्य में लिखा नहीं गया ना वो गलती से छूट गया है और उस आयतनेन का अर्थ कर दिया है आलंबने <coughs> भाष्य में टीका लिखते समय टीकाकार ने टीकाकार के सामने कई एक पुस्तकें थी समझ लो उसमें से जो पुस्तक उनके सामने थी तो ये नहीं व आयत आत्मप्राप्ति प्राप्ति साधने न ऐसा ही लिखा हुआ था और दूसरी एक पुस्तक में ये तेने व आयतने न आलंबने न ऐसा था इसलिए टिप्पणी कार को ये टिप्पणीकार क्या टीकाकार को ये वाक्य लिखना पड़ा कि येते इति अनंतरम ये तन आयतन न आलबन प्रमादतोहो प्रमाद इति द्रष्ट्यम ऐसा समझना कि भाष्य में एक नई इस पद के बाद आयतने न आलंबने न इन दो तृतीयांत पदों का यहाँ पर पाठ नहीं हो पाया गलितम यानि छप नहीं पाया छूट गया गलितम का अर्थ है छूट गए ये दो पद क्यों छूट गए तो कहते प्रमादत प्रूफ देखने वाले के प्रमाद के कारण ये कौन सा प्रूफ ये टीका लिखने के पहले उस समय तो हाथ से लिखा जाता होगा तो हाथ से लिखते लिखते भाष्यकर भगवान ने तो ये नहीं वह आयतने न आलम्बने न ऐसा बोला लेकिन लिखने वाले ने आयतने न आलम बने न, इन दो शब्दों को छोड़ दिया छुड़ जाते हैं लिखते लिखते प्रमाद के कारण ऐसा समझना इति द्रष्ट्य तो इति अनंतरम आयतनेन इति अनतर प्रमादतो गलितम इति प्रमाद तो ऐसा वाक्य रहेगा तस्द विद्वांत आयतन आलंबन आत्मप्राप्ति साधनेन ओंकार अभिध्यान एक तरम ऐसा रहेगा यानी आत्मप्राप्ति प्राप्ति साधने न के पहले व के बाद दोनों के बीच में ये दो पद और समझना तो ये आयतन शब्द का अर्थ मूल में तो आयतन है उस मूल में जो तृतीयांत आयतन पद है उसका अर्थ भाष्कर भगवान ने आलंबन किया ये समझना तो ये जो ओंकार रूप आलंबन है आयतन है यानी आलंबन है ये तेना शब्दों से लेना ओंकार को तो ओंकार रूप जो आलंबन है इस ओंकार ओंकारूप आलंबन की ब्रह्म दृष्टि से उपासना ओंकाराभिध्यान और ये ओंकार अभिध्यान क्या है साधन है किसका आत्म प्राप्ति का इसलिए आप आत्म प्राप्ति साधने न ओंकार आलंबने नकार अभिध्यान आलंबने नही ओंकार अभिध्यान एन तो आत्म प्राप्ति का साधन रूप जो ओंकार अभिध्यान है इस अभिध्यान से एक तरम याने परम अपरम वा अपरमे तो इन दो में से किसी एक को प्राप्त कर लेता ओ परम अपरम वा वेती यानी ब्रह्म अनुगछती पर ब्रह्म या अपरब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म के प्रतीक रूप ओंकार की हमेशा उपासना करने वाला उपासक अपर ब्रह्म की प्राप्ति की भावना से मात्र उद्देश्य से मात्र ओंकार की उपासना करता है तो अपर ब्रह्म मात्र को प्राप्त करता है और पर ब्रह्म की प्राप्ति की कामना से ओंकार की उपासना करता है तो अपर ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक परब्रह्म की प्राप्ति वो कर लेता है ना क्रम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ऐसा क्यों परब्रह्म प्राप्ति का साधन क्यों बन रहा ओंकार बाकी जो उपासनाएं हैं ओंकार की उपासना परब्रह्म प्राप्ति का साधन है ऐसा क्यों कह रहे हो परब्रह्म प्राप्ति तो होती है परब्रह्म बोध से ज्ञान से तो बाकी उपासनाएं जैसे संसार अंत ही ब्रह्मलोक रूपी फल संपादन करती है उसका साधन बनती है ऐसे दहरादी उपासनाओं के तरह ओंकार उपासना भी तो उपासना विशेष होने से कर्म विशेष होने से उसका भी लोक की प्राप्ति मात्र फल होना चाहिए संसार अंत फल होना चाहिए अलौकिक परब्रह्म भाव की प्राप्ति ये फल नहीं होना चाहिए इस प्रकार की शंका कोई करता है यदि तो उसका उत्तर देने के लिए नेदिष्टम इत्यादि वाक्य लिखा गया है नेदिष्टम इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इतर उपासनावत अश्पी उपासन परप्रापक संभवतीत आह इति तो इतर उपासना तो में इत, इतर शब्द का अर्थ है ओंकार उपासना से अतिरिक्त ओंकार से अतिरिक्त जो बाकी हैं धर उपासनाएँ ओंकार उपासना से अलग शब आ, और शांडिल्य उपासना तो मधु विद्या तो, ये ये सब तो इतर उपासना उपासनावध अश्यापी यानी अश्या अस् शब्द से लेना ओंकार उपासन को तो ओंकार ओंकार उपास उपासना उपासना उपासन <coughs> पर प्रापकत्व न संभवती तो जैसे बाकी उपासनाए पर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन नहीं है ऐसे यह उपासना भी पर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन नहीं बनेगी ओंकार उपासना इस प्रकार का प्रश्न होने पर उत्तर देने के लिए लिखते हैं इतने कहते हैं नेदिष्ठम ही आलम मनम ओंकार उपासनमे ओंकारो ब्रह्मण नेदिष्टम ही आलंबनम ओंकारो ब्रह्मण तो ओंकार जो है ब्रह्म का निदिष्ठ आलंबन है निदिष्ठ का मतलब अति समीप नेदि नेद शब्द समीप अर्थ है और उससे ईष्टन प्रत्यय हुआ मनाधि प्रतीक भी ब्रह्म के समीप है और ओंकार भी ब्रह्म के समीपवर्ती प्रतीक है तो प्रतीक उपासना जैसे बाकी प्रतीक उपासनाएं साधन बन जाती हैं किसका Uh, ब्रह्मलोक प्राप्ति का मात्र न कि परब्रह्म प्राप्ति का ऐसे ये भी प्रतीक उपासना है ओंकार भी ओंकार की उपासना भी तो ये भी ब्रह्म प्राप्ति का ब्रह्मलोक प्राप्ति का मात्र साधन बन जा परब्रह्म प्राप्ति का साधन न बन जा ये जो शंका थी इसका समाधान करने के लिए कहा कि मनादी प्रतीक जो हैं ब्रह्म के वे भी निदिष्ट वो भी नेद हैं यानी समीपूर्ति है और ओंकार भी समीपूर्ति प्रतीक है लेकिन इन ब्रह्म के समीपूर्ति प्रतीकों में अत्यधिक समीपता का निर्धारण यदि किया जाए तो ओंकार में ही ब्रह्म के बाकी प्रतीकों की अपेक्षा अति समीपता सिद्ध होती है ये दिखाने के लिए नेद शब्द से इष्ठन प्रत्यय हुआ अनेकों में से एक में उत्कृष्टता को दिखाने के लिए इष्ठन प्रत्यय होता है श्रेष्ठ ह का अर्थ है अति समीप जो आप हैं आपका स्वरूप है उसे नमस्कार है नमो निर्दिष्ठाए में निर्दिष्ट शब्द का प्रयोग है ना नर्थ है सबसे समीप तो बाकी जो प्रतीक हैं वे ओंकार की अपेक्षा दूर है और ओंकार सबसे नजदीक प्रतीक है ब्रह्म का इसलिए सबसे निर्दिष्ट ओंकार रूप प्रतीक की उपासना से प्राप्त हो जाता है पर भी ये यहां पर कहते हैं निर्दिष्ठम ही आलम्बनम ओंकारो ब्रह्मणा टीका में एक वाक्य है मन आदि आदिअपेक्षा इदमनेदिष्ठ समीपवर्ती अतरंगम श्रेष्ठ आलंबनमे इत्यादि श्रुते इदिश्रुते तो कहते हैं मन आदि जो अन्य प्रतीक है आलम्बन है उन आलंबनों की अपेक्षा इदम याने रूप आलम्बन निदिष्ठ है निर्दिष्ठ का अर्थ समीपूर्ति है अर्थात अंतरंग है श्रेष्ठ है ये निर्दिष्ठ के अर्थ किए समीपूर्ति अंतरंग श्रेष्ठ श्रेष्ठ आलंबन है ओंकार बाकी आलम्बनों की अपेक्षा कहते ये कैसे निर्धारण किया आपने मनादि को भी तो ब्रह्म के प्रतीक के रूप में श्रुति ही बता रही है और श्रुति ही बता रही है ओंकार को भी ब्रह्म के प्रतीक के रूप में तो ब्रह्म के प्रतीक सब एक जैसे ही माने जा इनमें भी निकृष्टत्व श्रेष्ठत्व का भेद क्यों करना है इस प्रकार यदि कोई कहता है तो कहते हैं श्रुति स्वयं ही कह रही है कठोपनिषद में आया कि ये तद आलंबनम परम एक तद आलंबनम श्रेष्ठम यही आलम्बन पर है यही आलम्बन श्रेष्ठ है और एक शब्द से कहा गया ओम को तो ये तद यानी ओंकार ही श्रेष्ठ आलम्बन है ऐसा श्रुति कह रही है आगे हैं जो तृतीय कंडिका इसका अवतरण टीका में निदिष्ठत्व एवं संस्थुवन उत्तर न साधयती तो निदिष्ठत्व का अन्वय तो क्रिया के साथ करिए कर्म के रूप में साधयती क्रिया के कर्म के रूप में तो निदिष्ठत्व साधयती तो निदिष्ठत्व को ही सिद्ध करते हैं निदिष्ठत्व को ओंकार के सिद्ध करने के लिए क्या प्रकार अपनाया जा रहा है तो कहा संस्तुवन उत, संस्तुवन तो संस्तुवन ये भी सकर्मक धातु है तो उसका कर्म तो यहां पर दिख नहीं रहा है इसलिए कर्म के रूप में चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार्य कहते हैं प्रणवम इसका शेष करना वहां पर उसे जोड़ देना तो निदिष्ठत्व एव प्रणवम संस्तुवन साधयति थी ऐसा अर्थ निकलेगा तो निदिष्ठ प्रणव की स्तुति करते हुए प्रणव की यानी ओंकार की संस्तुति करते हुए ओंकार के निदिष्टत्वों को ही सिद्ध करते हैं किससे सिद्ध किया जा रहा है तो कहते उत्तर वाक्य उत्तर वाक्य है तृतीय कंडी का तो तृतीय कंडी का रूप उत्तर वाक्य के द्वारा निदिष्टत्व को ही सिद्ध किया जा रहा है ओंकार की प्रशंसा करते हुए हुँ? संस्तुवन ये क्षत्रि प्रत्यांत प्रथमा का एक वचन सम उपसर्वपूर्वकु धातु से क्षत्रि होकर के उंग होकर के संस्तुवन बना क्षत्रि शीत होने से सार्वधातु है और अपित होने से गीत है तो अर्थ निकला प्रणो की स्तुति करते हुए प्रणो के निर्दिष्ठत्व को ही उत्तर वाक्य के द्वारा सिद्ध किया जा रहा स यदि इत्यादि से तो मूलकंडिका का उच्चारण कर्ल सक स तेन जगत्याम जगत्य तम रीचो श्रद्धया ब्रह्म संपन्नो ब्रह्मचर्य श्रद्धायापन्न महिमुभवी तो स यदि एकमात्रम अभिध्यायित तो अने जो ओंकार के सकल स्वरूप को नहीं जानता है ओंकार का तो सकल स्वरूप है आकार उकार मकार रूप तीनों मात्राएं तथा बिंदु संयुक्त ओंकार वो माना जाता है समस्त ओंकार और उस समस्त ओंकार के द्वारा बताया जाता है सोपाधिक निरूपाधिक उभय रूप ब्रह्म को आकार मात्रा बताती है विराड रूप जो तदपद का वाच्यार्थ है उसे अधिदेव में अध्यात्म में जागृत अवस्था और जागृत अवस्था अभिमानी विश्व नामक जीवात्मा को बताती हैं, आकार नामक मात्रा और उकार नामक मात्रा बताती है जो ओंकार का द्वितीय उकार रूप एक अंश है मात्रा है वो बता रहा है अध्यात्म में स्वप्नावस्था तद अभिमानी तेजस और अधिदैव में हिरण्यगर्भ। उकार का तो ये अर्थ निकलेगा उकार का ध्यान का अर्थ है उकार के अर्थ का ध्यान और मकार मात्रा बताती है अध्यात्म में सुसुप्ति तो, तो एकमात्र ओंकार द्विमात्र ओंकार त्रिमात्र ओंकार इसमें त्रिमात्रा है ओंकार की तीन तीसरी मात्रा मकार उसका अर्थ है सुसुप्ति अवस्था तदिमानी प्राज्ञ और उदर ईश्वर समष्टि में अधिदेव में और जो अमात्र ओंकार है जिसे बिंदु कहा जाता है वह उसका अर्थ है तुरय तुरय है शोधित तमर्थ तो शोधित तो तदर्थ और दोनों का अभेद स्वतः अभेद ही है वो है परब्रह्म। उसे भी ओंकार बता रहा है ना तो ये ओंकार का तो सखल स्वरूप हुआ सोपाधिक निरूपाधिक ब्रह्म को बताने वाला उनमें से जो ओंकार के इस सकल स्वरूप को नहीं जानता है केवल जो ओंकार की प्रथम मात्रा है आकार और उसका जो अर्थ है समष्टि वेष्टि स्थूल प्रपंच तथा तद अभिमानी विश्व और समष्टि विराड इतने को मात्र जो जान करके इतने अर्थ का ही ओंकार के माध्यम से चिंतन करता है जो उसे कहा जाता है यदि यानी यद्यपि मात्रम अभिध्यायित तो स यानी ओंकार के एक मात्रा के अर्थ को ही जानने वाला अधिकारी उपासक ओंकार की बाकी मात्राओं के अर्थ से अर्थ ज्ञान से रहित है एक प्रथम मात्रा के ही अर्थ का बोध जिसे हैं ऐसा उपासक यदि ओंकार के अर्थ के रूप में ध्येय ओंकार के अर्थ के रूप में केवल आकार अर्थ का ही चिंतन करता है तो भी उसका वह चिंतन व्यर्थ नहीं जाएगा सकल ओंकार अर्थ का चिंतन तो नहीं है ये हो गया ओंकार के एक देश आकार मात्रा अर्थ का ही चिंतन तो ओंकार के एक देश अर्थ का ही चिंतन करता है जो ओंकार के समस्त अर्थ का चिंतन नहीं कर पाता तो भी ये तो समस्त ओंकार उपासना नहीं हुई तो भी उसकी वो ओंकार ओंकार की महिमा है ओंकार की महिमा यह है कि ओंकार के एक मात्रा के अर्थ चिंतन का भी चिंतक दुर्गति को प्राप्त नहीं होता अभी तो उसकी सदगति ही होती है कल्याण ही होता है। इसे बताया जा रहा है स तेन एव संवेदित तो स यानी ओंकार उपासक जो ओंकार की एक एकमात्रा के अर्थ का चिंतक वह ते नहीं एक मात्रार्थ चिंतन से ही क्या हो जाता है संबोधित संवेदित का अर्थ तो ओंकार अर्थ के साथ अपन न होकर के क्या होता है कि तूर्णम एव जगत्याम अभिसंपद्यते ओंकार के प्रथम मात्रा आकार के अर्थ का चिंतन करने वाला उपासक भी तूर्णम एवं यानी शीघ्र एवं तेन यानि ओंकार अर्थ के एक देश चिंतन से ही चिंतन रूप साधना से जगत्याम अभिसंपद्य जगति शब्द का सप्तमी का एक है जगत्याम और जगती शब्द का अर्थ है पृथ्वी इसलिए जगत्याम यानी पृथ्वी लोक में अभिसंपद्य का अर्थ है जन्म लेता है हा? सप्तमी का एक वचन है जगत्याम जगती शब्द है ऐसे गम धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर के वो जगत बन गया और जगत के बाद फिर वो ऋण्यभ्यो गिप से गिप होकर के जगती बना स्त्रीलिंग में पृथ्वी और सप्तमी के एक वचन में जगत्याम गी के स्थान पर आम आदेश हुआ गेराम नद्याम निभ्य गेराम नद्याम निभ्य गे ऐसा ही है ना तो नदी संजक शब्द से परे और आबंत शब्द से परे गी के स्थान पर आम आदेश होता है तो ये जगती शब्द नदी संज्ञा है इसकी नदी संज्ञा होगी नदी संज्ञा होती है आ? यू स्त्र्याख्यो नदी सूत्र से यु स्त्रायाख्यो नदी से नदी संज्ञा होगी यू का अर्थ है दीर्घई इकारांत दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द यू यानी दीर्घई इकारांत दीर्घ उकारांत और स्त्रियाख्यो का अर्थ है स्त्रीलिंग शब्द उनकी नदी संज्ञा होगी इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है तो इकारांत है इसकी नदी संज्ञा हुई नदी संज्ञा होने से गी के स्थान पर आम हो करके जगत्याम बना तो जगती का सप्तमी का एक जगत्याम यानी पृथिव्याम अभिसंपद्यते का अर्थ है जायते उत्पद्य जन्म लेता है तो ओंकार के एक मात्रा आकार के अर्थ का चिंतन करने वाला उपासक का शीघ्र पृथ्वी पर जन्म होता है तो पृथ्वी पर तो अनेक योनियां हैं कीट पतंग आदि भी तो पृथ्वी पर हैं पेड़ पौधे भी पृथ्वी पर हैं पशु भी हैं पक्षी भी हैं मनुष्य भी हैं तो इनमें से ओंकार उपासक का कौन सी यौनी में जन्म होगा पृथ्वी निवासी अनेकों योनियां हैं। उनमें से कौन सी यौनी में ओंकार उपासक जन्म लेता है ये जिज्ञासा होने पर ये कहा जा रहा है कि तम ऋचो मनुष्यलोकम उपनयनते तम यानि ओंकार उपासकम ओंकार की एक एकमात्रा की उपासना करने वाला उपासक उसे मनुष्यलोकम उपनयनते लोक शब्द का अर्थ है शरीर तो पृथ्वी निवासी जो मनुष्य शरीर है पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य शरीर में ले जाती हैं उपनयनतेने ले जाती है अने मनुष्य का जन्म दिलाती है कौन तो ऋच प्रथमा का बहुवचन है ऋच उपनयनते का करता है ऋच और उपनयनते ये द्विकर्मक धातु है, इसलिए अने मनुष्य तम मनुष्य मनुष्यलोकम उपनयनते द्विकर्मक होने से यहां पर मनुष्यलोकम यहां भी कर्म संज्ञा होकर के वो हो गया सप्तम सप्तमयंत्र से अधिकरण की भी कर्म संज्ञा हो गई और कर्म संज्ञा हो करके द्वितीया हो गई नी धातु भी द्विकर्मक धातु है ना द्विकर्मक धातु में अनेक धातु हैं उनमें से नी भी है हुँ। हुँ। वो एक कारिका है ना श्लोक क्या है ये जो इत्यादि कई धातु हैं, वो बताते हैं कि ये इतने धातु द्विकर्मक है उसमें हा दु दोह वो भी दूध धातु भी दुह धातु भी सकर्मक है इसलिए धरा ह सब आ, प, होना था पंचमी तो यानी आपादान कारक की भी कर्म संज्ञा हो करके बन गया एक द्वितीय से द्वितीय हुई वो है का एक तो कर्म संज्ञा होती है उस सूत्र से कर्तम कर्म वो मुख्य कर्म हाँ करतु इष्टतम कर्म हटतम हाँ, का अर्थ है अत्यंत का आप हाँ हाँ करतु ऋपितम कर्म ईप्सित का अर्थ है आप तुम इष्टतम तो कर्तु तो इस प्रकार ये जो है यहाँ पर मनुष्यलोकम यानी मनुष्य शरीरम मनुष्य शरीर में ले जाती हैं। ऐसा होना था लेकिन मनुष्यलोकम कर्म संज्ञा हो गई तो तम यानि उपासकम उपासक की तो कर्म संज्ञा है कर्तम कर्म इससे और मनुष्यलोकम की उससे क्या सूत्र है जो दूसरे की दूसरे कारक की भी कर्म संज्ञा करता है अकथितंचितंच सूत्र हाँ अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा होगी तो लोकम उपनयनते का अर्थ है पृथ्वी में अन्य योनि में नहीं अपितु मनुष्य योनि में ही जन्म दिलाती है मनुष्य शरीर में ले जाती है कौन रिचह ऋचह यानी ऋचाए आकार ऋग्वेदात्मक माना गया है और आकार का चिंतन किया है इसलिए स्वयं भी ऋग्वेदात्मक रि, आकार मात्रा ओंकार की अपने चिंतक को मनुष्य शरीर में पहुंचा देती है तो बहुत देर से पहुंचाएगी कहते ऐसा नहीं तूर्णम एव यानी शीघ्रम एव मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद फिर मनुष्य शरीर ही प्राप्त होता है उपासक को पशु पक्षी की ओने में नहीं जाएगा अधोगति उसकी नहीं होगी क्योंकि गीता ने कहा नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गति भले सकल मात्रा की उपासना नहीं है एक मात्रा की ही उपासना है ओंकार के तो भी वह मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करेगा तो मनुष्य शरीर में साधक बनेगा पूर्व जन्म में भी साधक था इस जन्म में भी साधना करेगा जिसे गीता में कहा है ना एत ही आ, लोके जन्म यदृशम ऐसा लोक में अथवा योगिनामेव कुले जायते धीमताम इससे उत्तरार्ध में क्या है अथवा योगिनामेव जायते धीमताम ये तद दुर्लभतरम लोके जन्म यदि ईदृशम ऐसा तो इस प्रकार जी इस प्रकार का जन्म इस मनुष्य लोक में बड़ा दुर्लभ होता है कठिन होता है जिस घर में साधना के अनुकूल वातावरण हो और सिद्ध माता पिता हो ऋषि मुनि जैसे और वे सा, साधना में सहयोगी बने ऐसा जो परिवार उस परिवार में जन्म होता है इस साधक का इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि स तत्र तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संपन्नो महिमान अनुभवती तत्र यानी मनुष्य शरीर पृथ्वी पर शीघ्र ही प्राप्त हुआ जो दूसरा साधक जन्म है उस साधक जन्म में विषय भोग करके आयु को ऐसा ही क्षीण नहीं करता अपितु तपसा से संपन्न हो जाता है तपसा संपन्न तपस्या में इंद्रिय तथा मन का निग्रह रूप जो तपस्या है उसमें अपना समय का सदुपयोग करता है ब्रह्मचर्य से जो ब्रह्म ज्ञान के साधन है तो ब्रह्मचर्य से संपन्न होता है और श्रद्धा से संपन्न होता है और महिमानम अनुभवती और महिमा का यानी ऐश्वर्य का अनुभव करता है इन सब से संपन्न हो करके वो ऐश्वर्य है आध्यात्मिक ऐश्वर्य आध्यात्मिक ऐश्वर्य का अनुभव करता है <coughs> का अर्थ है, है? विकल ओंकार उपासना भी व्यर्थ नहीं है ये ओंकार की प्रशंसा हो गई ना ओंकार की प्रशंसा करके ओंकार में ब्रह्म का निर्दिष्ट आलंबन सिद्ध किया इसी के लिए उत्तर वाक्य है तो ये कहा कि तत्र तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संपन्नो महिमानुभवती भाष्य है इसका लंबा लगभग आगे वाला पृष्ठ पूरा ही है ना टीका और भाष्य दे मिल करके और इसका भी आधे आद, पृष्ठ से ज्यादा है तो दो पृष्ठ लगभग है आज पूरा होगा नहीं कल प्रतिपदा है इसलिए 15 तारीख को पूरा करेंगे और कल प, कल तो अनाध्याय रहेगा परसों से जो क्या चल रहा था सुबह उनका हाँ तो क्या न उपनिषद